पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र समाधि सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में प्रश्नोपनिषद में बड़े सौंदर्य के साथ प्राण का वर्णन किया गया है स मैथुनम उत्पादयते रईम च प्राणम च प्रजापति हिरण्यगर्भ ने एक जोड़ा उत्पन्न किया रई और प्राण आकाश से उत्पन्न हुए वायु अग्नि जल पृथ्वी और इनके परमाणु से लेकर बड़े बड़े तारागण और सूर्यमंडल सब रही हैं और वह शक्ति जिसमें इनमें कंपन हो रहा है जिससे यह स्थिर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं प्राण है अथवा जो समझो कि सारा ब्रह्मांड एक बड़ा वास्प यंत्र है प्राण वाष्प है जिससे इस मशीन के सारे पुर्जे चल रहे हैं और हृण्य इंजीनियर के सदृश हैं जो नियम और व्यवस्था के साथ ज्ञानपूर्वक प्राणरूपी वास्प से ब्रह्मांड रूपी मशीन को चला रहा है प्राण जीवन शक्ति है और रई मूर्त तथा अमूर्त सारे पदार्थ हैं जो प्राण शक्ति से अपने व्यक्तित्व को रखते हुए कार्य कर रहे हैं प्राण धन विद्युत है और रई ऋण विद्युत है समष्टि प्राण को उपनिषदों में मातृश्वा और सूत्रात्मा कहा गया है यह प्राण समि रूप से सारे ब्रह्मांड को चला रहा है इसी प्रकार व्यस्ट रूप से न केवल मनुष्य के पिंड शरीर को ही किंतु सारे जड़ पदार्थ वृक्ष लता आदि तथा चेतन कीट पतंग जलचर पशु पक्षी आदि सारे शरीर इससे जीवन पा रहे हैं इसलिए ये सब प्राणी एवं प्राणधारी कहलाते हैं सब इंद्रियों का कार्य प्राण शक्ति से ही चल रहा है इसलिए उपनिषदों में कहीं कहीं प्राण का शब्द इंद्रियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है मनुष्य शरीर में वृत्ति के कार्य भेद से इस प्राण को मुख्यतया दस भिन्न भिन्न नामों से विभक्त किया गया है प्राणोपान समान्चोदान व्याणच वायव नाग कुरोथ क्रिकरो देवदत्तो धनंजय गोरक्ष संहिता प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर कृकर देवदत्त और धनंजय ये दस प्रकार के वायु अर्थात प्राणवायु हैं निश्वासो्वास कासाच प्राणकर्मेत कीर्तिवायो कर्मेत विन्मुद्राद विसर्जनम हानोपादनचे जानकर्मेती चेष्यते उदानक तत्त देश पोषणादि सनसरे कर्मकीर्तिदारादी गुणों कर्मेती चोच्यते निमीलनादिकुतम वयी कृक्र चवदत्त से विप्रेन्द्र तंद्री कर्मेत की धनंजय से सर्व सर्वकर्म प्रकीर्ति श्वास का अंदर ले जाना और बाहर निकालना मुख और नासिका द्वारा गति करना भुक्त अन्न जल को पचाना और अलग करना अन्न को पुरीस पानी को पसीना और मूत्र तथा रसादि को वीर बनाना प्राण वायु का काम है हृदय से लेकर नासिका पर्यंत शरीर के ऊपरी भाग में वर्तमान है ऊपर की इंद्रियों का काम उसके आश्रित है अपान वायु का काम गुदा से मल उपस्थ से मूत्र और अंडकोष से वृ निकालना तथा गर्भ आदि को नीचे ले जाना कमर घुटने और जांघ का काम करना है नीचे की ओर गति करता हुआ नाभि से लेकर पाद तल तक अवस्थित है निचली इंद्रियों का काम इसके अधीन है समान देह के मध्य भाग में नाभि से हृदय तक वर्तमान है बचे हुए रस आदि को सब अंगों और नाड़ियों में बराबर बांटना इसका काम है ज्ञान इसका मुख्य स्थान उपस्थ मूल से ऊपर है सारी स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों में गति करता हुआ शरीर के सब अंगों में रुधिर का संचार करता है उदान कंठ में रहता हुआ सिर पर्यंत गति करने वाला है शरीर को उठाए रखना इसका काम है उसके द्वारा शरीर के व्यस्ती प्राण का समष्टि प्राण से संबंध है उदान द्वारा ही मृत्यु के समक्ष समय सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकलना तथा सूक्ष्म शरीर के कर्म गुण वासनाओं और संस्कारों के अनुसार गर्भ में प्रवेश होता होना होता है योगीजन इसी के द्वारा स्थूल शरीर से निकलकर लोक लोकांतर में घूम सकते हैं नागवायु उदगार आदि छीकना आदि कुर्मवायु संकोचनीय क्रिकरवायु क्षुधा तृष्णादि देवदत्त वायु निद्रा तंद्रा आदि और धनंजय वायु पोषणादि का कार्य करता है इनमें से अगले पाँच मुख्य हैं पिछले पाँच इन्हीं के अंतर्गत है